अथर्वेदिया मांडुक्य उपनिषद प्रकरण का द्वितीय कार्य का विचार करते थे दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंत स्तुत यश आकाशे चय देहे व्यवस्थितः व्यवस्थित इसमें अव्याकृत प्राज इसका भी विचार चल रहा था तो सिद्धांत कह दिया कि सुसुप्ति अवस्था में प्राण अव्याकृत अवस्था में रहता है पूर्व पक्षी इसके लिए शंका किया भाष्य का प्रथम पंक्ति में नु व्याकृत प्राण सुसुप्ति में प्राण व्याकृत अवस्था में रहता है उसके लिए दो हेतु दिया टीका में प्रथम पंक्ति में दिया नाम रूपाभ्याम व्याकृत युक्त क्योंकि तद व्यापार से पार्श्वस्थैर अतिस्पष्ट दृष्टा जो व्यक्ति सोया है उसका पार्श्व में अन्य जो व्यक्ति है उनके द्वारा स्पष्ट देखा जाता है कि इसका प्राण चलता है ये एक हेतु हुआ दूसरा हुआ कि सुसुप्ति अवस्था में बागादी इंद्रिय प्राण में ही लय होते हैं तो लय का अधिकरण हो गया प्राण जो लय का अधिकरण होगा अगर वो भी लीन हो जाएगा तो फिर लय कहाँ होंगे इसलिए लय का अधिकरण होने से ये व्याकृत रहेगा प्राण इस प्रकार की दो तर्क दे करके पूर्व पक्षी कहता है सुसुप्ति अवस्था में प्राण अव्याकृत नहीं होगा ये पूर्व पक्षी का शंका जो कि भाष्य का प्रथम पंक्ति में रहा ननु व्याकृत प्राण सुसुप्ते तदात्मिकानि करणा भवंति सुसुप्ते का अन्वय व्याकृत प्राण सुसुप्ते क्यों सुसुप्त करणा तदात्मिका भवंति दोनों पार्शो में अन्वय होगा इसका तो होने से कथम अव्याकृतता प्राणस्य अव्याकृतता प्राण अव्यात कैसे हो जाएगा यहाँ तक तो शंका गया अभी समाधान देता है सिद्धांती पहले टीका में पंचम पंक्ति में एक लक्षणवाद अव्याकृत प्राणयोर एक तो पत्तिरिति उत्तरम आह अव्याकृत प्राणयोर एक लक्षणवात अव्याकृत प्राणयो क्या विभक्ति है Yeah. और एक लक्षण तुम इसमें तो है अगर तो को हटाएंगे तो एक लक्षण अव्याकृत प्राणों एक लक्षण तो एक लक्षण इसमें समास कैसे कहेंगे अव्याकृत प्राणों एक लक्षण तो और ये एक लक्षण कौन है अभ्याकृत और प्राण अव्याकृत और प्राण ये दोनों एक लक्षण है एक लक्षण में समाज कैसे कहने से अव्यात प्राणों को कहेगा कहेगाम एक, एकम लक्षण एकम यो ये दोनों का एकम लक्षणम लक्षण तो एक लक्षण ये दोनों का लक्षण एक हुआ एक लक्षणम यो तो वो अव्यात प्राण एक लक्षण तय भाव एक लक्षण तो। अभ्याकृत प्राण ये दोनों एक लक्षण वाले हो गति तो जो दोनों का लक्षण एक होगा वो दोनों एक हो जाएंगे इति इतिरम आह इसको मन में रख के सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में नोष अर्थात ऐसा दोष न जो आपने दोष दिखाते हैं सिद्धांत कहता है कि ये दोष नहीं है क्यों नहीं है अव्याकृत देश काल विशेष अभाव अव्याकृत शब्द का अर्थ है कि देश काल का विशेष भेद नहीं रहना तो देश काल का विशेष अर्थात तो भेद नहीं रहना ये जैसे अव्याकृत का है ऐसे प्राण का भी है अर्थात जैसे समष्टि का है ऐसे बृष्टि का भी है होने से दोनों ये एक ही है क्योंकि दोनों का लक्षण ही समान है उसको टीका में स्पष्ट करते हैं अव्याकृतम ही देश काल परिच्छेद पाठ करना है अव्याकृतम ही देश काल परिच्छेद शून्यम वस्तु कट जाएगा उसमें तो कटा हुआ होगा ना अव्याकृत अव्याकृत वस्तु परिच्छि है स्तु परिचिन्न अर्थात दूसरे वस्तु से ये भिन्न है इसको कहा जाएगा वस्तु परिछिन्न वस्तु परिचिन शब्द का अर्थ है कि वस्तु के द्वारा परिचिन्न हो गया परिचिन्न हो गया अर्थात इसका भेद कर दिया गया जैसे दस गौ खड़े हैं हमको कैसा ज्ञान होता है यम गौ हुयम गौह हु, यम गौहू इस प्रकार चलता था जब एकादश में पहुंचे वहा अश आ गया तो हम जो गौ गौ ये जो ज्ञान हो रहा था अभी अश्वत्व प्रकार का ज्ञान होने से गौ ज्ञान हमारा चला गया तो अभी ये जो गौ ज्ञान हटा इसका निमित्त तो कौन बना अश्व तो जो अश्व है वो भिन्न वस्तु है गौ के अपेक्षा तो ये गौ पदार्थ अश्व पदार्थ के द्वारा परिचिन हो गया परिछिन्न हो गया उसको अंत हो गया परिचन्न का अर्थ अंत अभी गौ पदार्थ का अंत अश्व पदार्थ कर दिया तो इसलिए कहा जाएगा कि ये जो गौ पदार्थ हुआ ये अश्व के द्वारा परिचिन्न और अश्व हो गया वस्तु इसको कहा जा जाएगा जा वस्तु परिचिन्न अर्थात एक वस्तु से दूसरा वस्तु अगर भिन्न मिलेगा तो प्रथम वस्तु को कहा जाएगा जा वस्तु परिच्छिन्न वस्तु ना परिचिन्न वस्तु के द्वारा परिचिन हो गया अर्थात अन्य भाव है दोनों में गौ अश्व नहीं है तो अनुनया भाव रहेगा अश्वे गो का भेद रहेगा अनुन्या भाव का जो प्रतियोगी होगा उसको वस्तु परिच्छिन कहा जाएगा इसी प्रकार की जो अव्याकृत है माया अथवा माया विशिष्ट जो ईश्वर अव्याकृत शब्द से माया को कहा जाएगा तो अव्याकृत जो माया है वो दूसरा से भिन्न है तो भिन्न है तो भिन्न होने से वस्तु हो जाएगा तो इसलिए किन्तु देश काल परिच्छेद नहीं होगा माया ये समग्र देश में रहेगा और माया ये समस्त काल में भी रहेगा तो अव्याकृत नहीं रहेगा ऐसे देश नहीं है अव्याकृत नहीं रहेगा ऐसे काल नहीं है क्योंकि देश काल अव्याकृत का ही कार्य है अगर देश काल रूप को कार्य रहेगा उसका कारण अव्याकृत रहेगा रहेगा तो इसलिए ये अव्याकृत देश काल से परिच्छि नहीं होगा अभ्याकृत से यहाँ केवल उपाधि अंश माया को लेंगे और तद उपहित तो अगर लेंगे तो चैतन्य अंश ईश्वर भी आ जाएगा यहाँ अभ्याकृत अर्थात केवल माया को ही लेंगे परिच्छेद शून्य और प्राणोपि की दृष्टिया दृष्टिया यहाँ पाठ संशोधन करना है प्राणोपि की दृष्टिया तथा तो संशोधन हुआ आगे है ना नहीं सूप्त दृष्टिया तो वही आगे पहले प्रथम पंक्ति में कह दिया था कि युक्त तद व्यापार से पार्श्वस्थेयी जो व्यक्ति सोया हुआ है उसका पार्श्व में जो व्यक्ति है उसके द्वारा सोया हुआ व्यक्ति का प्राण स्पष्ट रूप से दिखता है किंतु यहाँ कहते हैं कि सौसुप्त दृष्टिया जो व्यक्ति सो गया उसका दृष्टि से अभी कोई देश काल भेद है नहीं है इसलिए कहते हैं सौसुप्त दृष्टिया प्राण प्राण अर्थात व्यस्टित तो सुसुप्त पुरुष का दृष्टि से प्राण भी देश काल परिच्छेद शून्य हो गया अव्याकृत जैसे प्रलय काल में देश काल परिच्छेद शून्य होता है इसी प्रकार प्राण भी सुसुप्त अवस्था में देश काल परिचित परिच्छिन्न शून्य हो गया तो होने से ये दोनों समान हुआ <clears throat> सूप्त दृष्टिया जो सोया हुआ है जो जगे हुए हैं उनके दृष्टि से नहीं है क्योंकि जो सोया हुआ है वो जब जग जाएगा जगने के बाद जब सुसुप्ति से वो उठेगा पहले उसका बुद्धि काम करने लगेगा तो जब वो सोया था कोई देश काल कुछ नहीं था जब उठा तो पहले देश काल इत्यादि का भान होने लगेगा फिर वस्तु इत्यादि का भान होने लगेगा और जब एक जीव वाद लेंगे तो वो ही एक ही जीव था वो सो गया था तो पूरा जगत सब लय हो गया था अभी उठा तो फिर जगत को धीरे धीरे सृष्टि कर दिया तो इसलिए वास्तविक ये बेष्टि समि ऐसे भेद नहीं है वो एक ही है जो देखता है वही सब बनाता है पूर्व सृष्टि के अनुसार पूर्व सृष्टि अर्थात जीवों का जैसे जैसे रहेगा कर्म रहेगा अदृश्य रहेगा उसी उसी प्रकार की ये बनाएगा अगर स्वप्नों को विचार करेंगे स्वप्नों में दृष्टा सब बनाता है दृष्टा था साक्षी साक्षी दस व्यक्ति को बना दिया एक व्यक्ति को मैं बोल करके माना बाकी सब व्यक्ति भी नौ व्यक्ति भी मैं मैं सब मानते हैं मानते हैं ये जो बाकी नौ व्यक्ति मैं मैं मानते हैं ये मैं किसका है वास्तविक साक्षी का है और जिसमें वो एक में बोल करके कहता है उसको में भी किसका है दशों का दशों में साक्षी का है अभी एक में में कहता है कि ये मैं हूं वो तो सब ये अस्मद है बाकी नौ युष्म है अभी ये जो बाकी न हो गए कहा जाएगा कि साक्षी वो नौ को सृष्टि किया और जो ये प्रथम वाला अस्मद उसको कौन सृष्टि किया उस्मुण। उस्मुण। उस्मुण। साक्षी किया। तो अभी ये जो प्रथम है हम अभी विचार करेंगे प्रथम और बाकी नौ ये जो प्रथम एक है वो क्या बाकी नौ को सृष्टि करता है ना ना ना ना ना जो प्रथम है बाकी। दस सृष्टि किया वो जो प्रथम है वो बाकी नौ को सृष्टि करता ने, ने, है नहीं।, नहीं करता है दसों को कौन सृष्टि करता है साक्षी करता है इसी प्रकार की जब कहा जाता है कि जागृत अवस्था में एक जीववाद है एक जीव बाद में हम समझ लेते हैं कि ये देह मनो विशिष्ट जो एक है वही मैं एक जीव हूं स्वप्न में जो प्रथम है वो क्या जगत सृष्टि स्वप्न सृष्टि किया नहीं। इसी प्रकार जागृत में भी जो देह मनो विशिष्ट है वो भी ये जागृत को बनाता नहीं है जैसे स्वप्न में साक्षी सृष्टि करता है इसी प्रकार जागृत में भी वो ईश्वर सृष्टि करता है ईश्वर ही साक्षी है किंतु जब हम लोग विचार करते हैं कि एक जीववाद एक जीववाद हम क्या करते हैं ये मैं ही एक जीव हूं मैं कहने का समय मैं शरीर मनोबुद्धि सबको ले लेता हूँ और कहता मैं ही सृष्टि करता हूँ ये बाकी सबको मैं सृष्टि करता हूं अगर एक जीववाद मानना है तो ये एक शरीर मनोबुद्धि के साथ तादात नहीं करना है समष्टि का भावना होने से ही एक जीववाद का आरंभ होगा इसलिए कहा जाता है एक जीववाद वेदांत का अर्थात तो चूडांत तो मतलब ये बुद्धि है तो जब भी ये एक जीववाद का विचार आरम्भ करेंगे जब भी कहेंगे व्यष्टि समि एक है वास्तविक तो व्यष्टि नहीं है एक जीववाद है अर्थात तो ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि ये सब और भिन्न भिन्न कुछ नहीं है हम भी एक शरीर के साथ तादात में नहीं करने वाला है अगर एक में तादात में कर जाएगा बाकी न को तो युष्म देखेगा और कभी ये नहीं घटेगा कि मैं बाकी नौ को बना रहा हूं ये कभी नहीं घटेगा क्योंकि जैसे अपने शरीर मनोबुद्धि को सत्य मानता है बाकी नौ को सत्य मानेगा वो वहां घटेगा नहीं इसलिए एक जो बाधा का अर्थ है कि ये शरीर मनोबुद्धि भी ये भी मरा नहीं है जैसे इसको मैं कल्पना करता हूं बाकी सबको कल्पना करता हूं तो ये कहा कल्पना आरंभ हुआ क्या जैसे सुसुप्ति से उठा पहले बुद्धि आरंभ हुआ बुद्धि आरम्भ होके कल्पना आरंभ होकर के ये एक को किया साथ साथ बाकी सबको किया वहां कहा जाएगा कि ये क्यों ये सब कल्पना करता है कहा जाएगा कि ये जितने सारे जीव है उनका जैसे जैसे अदृष्ट है उसी मुताबिक ये कल्पना करता है स्वप्न में दसों को बनाता है क्यों बनाता है कहते हैं जो दस जिनका जन्म होता है ना उनका सब जैसे जैसे अदृष्ट है ना ऐसे ऐसे बनाता है हमको ये बात ग्रहण हो जाएगा सुसुप्ति में जो दशों को स्वप्नों में जो दशों को बनाता है वो दशों का जैसे प्रारब्ध है जैसे अदृष्ट है उसी प्रकार स्वप्नों में वो साक्षी बनाता है ये ग्रहण होगा हम कहेंगे हम पूछे ना आप इसलिए कुछ ना कुछ उत्तर दे दिए जागृत भी ऐसा ही है आप पूछेंगे ये जगत ये विचित्र कैसा बनता है ये सब अर्थात पूर्वकल्प में जैसा था ये कल्प में ऐसा कहेंगे शास्त्रकार ऐसे ही उत्तर दे देंगे जितने सारे प्राणी है सबका अलग अलग अदृष्ट है ये अदृष्ट के चलते सब उत्पत्ति होता है जैसे स्वप्न में हमको तुरंत समझ में आ जाएगा स्वप्न का कोई अदृष्ट से होता है नहीं, कुछ नहीं, नहीं, नहीं होता है इसी प्रकार की ये विषय है तो जितना अर्थात पूर्व कल्प में जैसा था इसी कल्प में ऐसा होगा इसी प्रकार की सब कहा जाएगा किन्तु वास्तविक देखने से ये सब नहीं है जी स्वामी जी एक अस्मद है नौ नौमद है जो उदाहरण आया जी तो आ, साक्षी इन सबको बनाता है अपने अदृष्ट के हिसाब से मतलब वो तो दसों दसों का अदृष्ट के अनुसार साक्षी सबको बनाता है स्वामी जी जो साक्षी है वो कोई उपाधि यानी कि माया उपाधि वाला अगर नहीं होगा तो वो जीवो संज्ञा का नहीं होगा तो वो माया उपाधि उपा माया उपाधि वाला होकर के ही बनाना कार्य आरंभ होगा जब कोई क्रिया आरंभ होगा तो माया उपाधि के बिना तो नहीं हो पाएगा इसलिए साक्षी जब बनाना कहते हैं तो वो साक्षी तब ईश्वर बन जाता है जी बस तो वो साक्षी नहीं सृष्टि आ गया तो फिर शुद्ध का और बात कहा दृष्टिया तथा अर्थात ये परिच्छेद देश काल परिच्छेद शून्य टीका में न ही संषुप्तृष्ट तत्कालीन से प्राण देशादि परिच्छेद अवगम्यते सुसुप्त पुरुषका दृष्टि से तत्कालीन प्राण अवस्था का प्राण कोई देशादि परिच्छेद न अवगम्यते न ज्ञायते, उस समय कुछ पता नहीं चलता तथाच तो चक्षण अविशेषा दोनों का लक्षण समान हुआ किसका किसका लक्षण सामान हुआ और प्राण इसलिए कहते हैं अव्याकृत प्राणयोर एकत्वम एक अविरुद्धम ये दोनों एक ही है टीका में तुर्व पक्षी शंका करता है की तस् अयम प्राणो देश परिच्छेद प्रतिभात एक लक्षण तो न प्राण से अव्याकृत पूर्व पक्षी शंका है तस्य अयम प्राण जो सुसूप्त पुरुष है उसका वो प्राण है और ममो अयम ममो अर्थात मैं दर्शक हूं एक सोया है मैं देखता हूँ तो जो सोया है उसका प्राण अलग है मैं देखता हूँ मेरा प्राण अलग है उन्हें से देश परिच्छेद प्रतिभानाथ देश परिच्छेद ये भान होता है सिद्धांती ऊपर वाक्य में उत्तर दे दिया था सूप्त दृष्टिया अभी पूर्व पक्ष किन्तु ममो दृष्टिया कहता है मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं अर्थात सिद्धांतिका उत्तर को नहीं समझ करके फिर ये पूछ रहा है परिच्छेद प्रतिभानात् दोनों का परिच्छेद दिखता है इसलिए एक लक्षणत्व तो अभावत् न प्राण से अव्याकृतत्व तो इसलिए प्राण अव्याकृत ये दोनों एक नहीं होंगे क्योंकि अव्याकृत में तो भेद नहीं है किंतु प्राण में तो भेद है तस् प्राण माम प्राण इस प्रकार की भेद है भाष्य में यद्यपि प्राणिम सति व्याकृतता है प्राणस्य तथापि पिंडपरिछिन्न पी विशेषाभिमिरोध प्राणेबती अव्याकृत एवं प्राण सुषुत् परिछिन्नाताक्य का अन्वय पहले लेना है जो अंतिम शब्द है परिछिन्न अभिमान यद्यपि प्राणाभिम सती प्राण से व्याकृतता है इस प्रकार के अन्वय लेंगे प्राण में अभिमान करने वाले अभिमान शब्द का अर्थ वहा वास्तव नहीं।, नहीं।, नहीं है प्राण में अभिमान अर्थात तो मेरा प्राण इस प्रकार की मान्यता है कि जो प्राण में अभिमान करने वालों का यद्यपि प्राण अभिमान सती प्राण में व्याकृतता होगा जब प्राण में अभिमान कर जाएगा तो प्राण में व्याकृतता होगा तथापि किंतु सुसुप्ति अवस्था में वो प्राण में अभिमान करता है क्या तो मेरा प्राण ऐसे सुसुप्ति में कहता है अनुभव नहीं आता है तो जब अभिमान करेगा प्राणाभिमान सती प्राण से व्याकृत तथापि पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान निरोधः प्राणे भवति ये जो पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान मैं एक शरीर वाला हूं ऐसे पिंड को लेकर के परिचिन होकर के विशेष अभिमान करता है ये विशेष अभिमान जागृत में करता है ना स्वप्न में करता है स्वप्न में नहीं करता स्वप्न स्वप्न में और एक शरीर में करता है ये दोनों पिंड परिच्छ विशेष अभिमान ये जागृत स्वप्न में होते हैं और ये सुसुप्ति में नहीं होता है तो निरोध हो गया सुसुप्ति में सुसुप्ति में निरोध हुआ क्या निरोध हुआ पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान इसका निरोध हो गया तो ये निरोध कहाँ हुआ कहते हैं प्राणे भवती क्योंकि प्राण वहाँ रहता है सुसुति में तो से प्राणे ये विशेष अभिमान जो परिचिन्न अभिमान है इसका निरोध हो जाता है निरोध हो जाने से अव्याकृत एवं प्राण अर्थात भेद ज्ञान वह नहीं होता है अव्याकृत एवं प्राण है सुसुप्ते में प्राण अव्याकृत हो जाता है ठीक है टीका में परिचिता पौ के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है मध्ये प्रत्येक अमायति ठीक है पढ़ ना यद्यपि प्रतीक आगे द्वितीय पैराग्राफ में है ना द्वितीय पंक्ति में परिचिन्न परिन्नमता मध्ये ममायमिति यद्यपि प्रत्येक ममीतीमा सती यद्यप्रतता तथा सुसुद्वस्थायािंडेन परिछि यो अभिमानस। तस्य निरोधस। योजना ममस्त निधस्त प्राण अर्थ इस प्रकार कल न परिचिन्न अभिमान बताम वो भाष्य का जो हम लोग पढ़ रहे थे अंतिम शब्द था पंक्ति का तो ये करता है अर्थात इन्हीं का ही इनका मध्य में प्रत्येक जिनका परिच्छिन्न अभिमान होता है मैं ये देह मन प्राण विशिष्ट हूँ इस प्रकार प्रत्येक ममो अयम प्राण इति अभिमान सभी को अलग अलग होता है अभिमान है होने पर प्राण यद्यपि व्याकृतता एव होती अगर प्रत्येक अपना अपना प्राणों को अलग मान लेंगे तो प्राण व्याकृत हो गया तथापि तो सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति अवस्था में पिंड पिंड परिच्छ सु अवस्था में हो जाएगा नहीं, नहीं होगा पिंडे न परिचिन्नो यो विशेषस पिंड के द्वारा परिचिन्न हो जाता है जो विशेष मानता है तद विषय तद विषय क्या है मम इति अभिमान पिंड से परिचिन होने से ही मम इति अभिमान करता है क्योंकि शरीर को मैं मान लेता है पहले मान करके फिर मम मा इस प्रकार की अभिमान कर लेता है तस्या तस्या तो विशेष यो विशेषस तद विषय तद विषय अर्थात जो परिचिन्न विषय परिचिन विषय क्या है कहते मम इति अभिमान तस्य निरोध तस्य अर्थात मम इति अभिमान निरोध ये निरोध कब हो जाएगा सुसुप्ती अवस्था में इसको कहते हैं ये जो निरोध होता है तस्मिन भवती कहां ये निरोध हो जाएगा सुसुप्ति अवस्था में किस में ये निरोध होगा किस में लोय होगा प्राण में लोय होगा तस्मिन भवती अर्थात प्राणे भवती इसलिए प्राणो अव्याकृत एवं क्योंकि सुसुप्ती अवस्था में ये प्राण में भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में दिया था विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवती तो जो प्राणे भवती दिया था इसी को टीकाकार करें तस्मिन भगवती प्राण में इनिरोध हो जाएगा होने से प्राण अव्याकृत एवं प्राण अवस्था में अव्याकृत हो जाता है और जब जागृत स्वप्न में आ जाता है जो वास्तविक अव्याकृत था अभी जागृत स्वप्न में व्याकृत हो जाता है क्यों कहते हैं विशेष अभिमान करने से अभिमान शब्द का अर्थ आरोप आरोप करने से परिचिन्न आरोप को छोड़ देगा तो अपरिछिन्न हो जाएगा ये आरोप क्यों करता है कहते हैं अनादि काल से अनंत शरीर में तादात्म्य करते करते ये परिच्छिन्न बुद्धि इतना दृढ़ हो गया तो फिर वेदांत जब श्रवण करते हैं बार बार हम ये परिचिन्न नहीं है परिच्छिन्न नहीं है इस प्रकार बुद्धि फिर दृढ़ होता है प्रतिबुद्ध दृष्टिया आगे पाठ संशोधन करना है प्रतिबुद्ध प्रतिबुद्धदृष्ट विशेषा बीच में एक अव्याकृत अधिक हो गया प्रतिबुद्ध विषयत्वेन सुसुप्त तदुपसंगारात भावः प्रतिबुद्ध जगा हुआ पुरुष उसका दृष्टि से विशेष अभिमुद्ध अर्थात जाग्रत जाग्रत पुरुष का दृष्टि से विशेष रहे रहे रहे तो अभिमान रहेगा नहीं रहेगा जाग्रत पुरुष का रहेगा विशेष अभिमान विषयत्व न तो जब विशेष अभिमान होगा प्राण व्याकृत होगा और अव्याकृत होगा व्याकृत व्याकृत सुसुप्त दृष्टिया सुसुप्त दृष्टि में तद उपसारा जाग्रत अवस्था में क्या था व्याकृत क्यों हो गया था विशेष अभिमान होने से तो विशेष विया अभिमान तो होने से व्याकृत हो गया किंतु सुसुप्त दृष्टि से उसका उपसंहार हो जाने से अव्याकृत हो जाएगा किसका उपस विशेष अभिमान इसलिए तत्पद से क्या लेंगे विशेष अभिमान तो सुसुप्त दृष्टिया विशेष अभिमान से उपसंहार विशेष अभिमान नहीं रहेगा तो जब विशेष अभिमान नहीं रहता है तभी आन है इसलिए सब छोड़ करके सुसुप्ति में जाना चाहते हैं और वो जो हम सुसुप्ति में जाते हैं कहते हैं वो हमारा नियंत्रण में नहीं है जब हमारा जाग्रत स्वप्न कर्म फल देना पूरा हो जाएगा सुसुप्ति में जाएगा किंतु ये साधन करते करते हम वो सुसुप्ति को समाधि बना लेते हैं तो स्वाभाविक अवस्था हम उसको बना लेते हैं ताकि हमको स्वाभाविक रूप से परिच्छिन भाव नहीं रहेगा नहीं रहने से वो आनंद तो सतचित अंश ब्रह्म हम हे ब्रह्म सचिद आनंद है सचिद का हमको भान होता है सत अर्थात मैं हूं चित अर्थात मैं जानता हूं मैं हूं तो अपना सत्ता और स्फुर स्फुर अर्थात भान होना ये दोनों तो पता चलता है किंतु आनंद अंश का पता नहीं चलता क्यों शास्त्रकार लोग कहते पाप से पाप क्या करता है रजस तमस लाता है रजस तमस क्या करेंगे परिचिन वाब करवाएंगे परिचन्न भाव करने से आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी हम है आनंद रूप किंतु उसका अभिव्यक्ति नहीं होती है और जब वो परिच्छिन्न भाव चला जाता है तब आनंद परिच्छि भाव सुशुप्ति में जाता है इसलिए सुशुप्ति में आनंद वेदांत तो के द्वारा हम ये परिचिन को सदा सदा के लिए हटा देते हैं तद उपसाराद अव्याकृतत्व प्राण से अविरुद्धमतिभाव इसलिए प्राण अव्याकृत तो हुआ सुसुप्त अवस्था में विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्याकृत कौ दृष्टम आशंक्य विशेष अभिमान जब नहीं रहेगा प्राण अव्याकृत हो जाएगा ये कौ को शब्द का अर्थ क्या कुत्र कृष्ट ऐसे कहाँ देखा गया विशेष अभिमान जब नहीं रहेगा प्राण अव्याकृत हो जाएगा ऐसे कहाँ दिखा गया है दृष्टान्त सुसुप्ति को तो दृष्टांत देंगे कहेंगे आप तो कहें सुसुप्त के दृष्टि से ये होता है जो सुसुप्त का दृष्टि से होगा वो सुसुप्त कैसे उसको जानेगा वो तो नहीं जान पाएगा भाष्य में कहते हैं यथा प्राण लये परिचिन्ना प्राणो अव्याकृत तथा प्राणाभिमानोपी अविशेषापत अव्याकृतता समान प्रसव बीजात्मकत्व च तद्यक्षतावस्थ तथा तो प्राण लये परिच्छि अभिमान अभी सुसूप्त को समझाने के लिए पूर्व पक्षी पूछा प्रश्न कहाँ दिखता है तो सुसुप्त हो गया दाष्टान्तिक अभी सुसुप्त को समझाएंगे सुसुप्त में क्या समझाना है प्राण अव्याकृत होता है सुसुप्ति में प्राण अव्याकृत होता है अभिदृष्टान्त दिखाएंगे तो लंबा सुसुप्ति एक होता है सुसुप्ति तो प्रतिदिन होता है और लंबा सुसुप्ति कब होता है मृत्यु के बाद उसी को कहते हैं यथा प्राण लये प्राण जब लय हो जाएगा कि प्राण लयिये कब होता है टीका में कहते हैं परिचिन्न अभिमानी नाम प्राण लयो जब मर जाएगा तो प्राण का लय हो जाएगा होने से और वो जो मर गया अब वो फिर परिचिन अभिमान करेगा तो परिच्छिन अभिमानी न प्राणो अव्याकृत तो हो जाता है प्राण का लय मरण में तथा तो उसी प्रकार के की प्राणाभिमान प्राणों में जो अभिमान करता है जागरूक स्वप्न अवस्था में अपि अभी अविशेषापत्तो सुसुति में वो अविशेष हो गया अविशेष हो गया अर्थात तो सद के साथ सद ब्रह्म के साथ एक होता है अविशेषापत्तो अव्याकृतता समान जैसे मृत्यु में अव्याकृत हो गया इसी प्रकार सुसुप्ति में भी अव्याकृत हो करके समान और मृत्यु और सुसुप्ति अव्याकृत ये सब में एक चीज क्या है प्रसव बीजात्मकत्व मरने के बाद फिर जन्म होगा होगा और सुसुप्ति में जाएगा तो फिर जगेगा और प्रलय होगा तो फिर सृष्टि होगी तो कहते हैं प्रसव बीजात्मक ये सब प्रसव बीज वाले हैं फिर आगे उत्पन्न करेंगे ये प्रसव बीजात्मक ये भी सब समान है और एको अध्यक्ष अव्याकृतावस्थ ये इनका जो अध्यक्ष है अध्यक्ष अर्थात वो साक्षी ये अवस्था को सब जानने वाला अव्याकृतावस्था अव्याकृत अवस्थ अव्याकृता अवस्था यश अवस्था वाला जो चेतन अंश को लेकर के ईश्वर साक्षी कह जाएगा तद अक्ष एक तो ये अर्थात तो प्राण जब सुश्रुति में जाता है अथवा जो प्रलय हो जाता है सृष्टि का अथवा ये सब अवस्था में वो जो साक्षी है वो भी एक ही, ही है टीका में परिच्छि अभिमानी नाम प्राणलो मरणम अभिमान निरोधे प्राणो नाम रूपाभ्याम अव्याकृतो जब मरण हो जाता है अभिमान का निरोध हो जाता है hmm. अभिमान निरोधे प्राणो नाम अव्याकृत जब सृष्टि होता है जन्म होता है तो नाम रूपाभ्याम व्याकृत हो जाता है नाम रूप के द्वारा नाम रूप से व्याकरण हो गया ऐसे पता चलता है अव्याकृत यथाइष्यते जब मरण हो जाता है प्राण अव्याकृत हो जाता है तथे तो उसी प्रकार प्राणाभिमानी तदिभिम निरोधेन अविशेषापत्ति उसी प्रकार प्राण अभिमान वाले अभिमे तदिमन तदिम अर्थात प्राण अभिमान। प्राण अभिमान अथवा विशेष अभिमान ये भी रह सकते हैं प्राण अभिमान अपि तद अभिमान ठीक है प्राण अभिमान क्योंकि अभिमानी दे दिया तो प्राण में अभिमान हुआ तद अभिमान निरोधिन अर्थात प्राण अभिमान निरोधन अविशेषापति अर्थात कोई और भेद नहीं रहता है अविशेषापति तीन नंबर टिप्पणी दे दिया भेदापति इसलिए छादो के उपनिषद में आता है सता सौम्य तदा संपन्नो भगवती तदा तदा सुसुप्त सता सद्रह्म के साथ एक होता है एक तो होता है किंतु अज्ञान विशिष्ट होकर के एक होता है तो फिर जब आता है फिर अज्ञान विशिष्ट होकर के आ जाता है तत्र प्राण से प्राग उक्त दृष्टानते न अविशिष्टा अर्थात सुसूप अवस्था में प्राण अव्याकृत हो जाता है पहले जो दृष्टांत दे दिया मरण का दृष्टांत, इसके साथ बराबर है अविशिष्टा विशिष्टा अविशिष्ट अर्था समान ततो विशेष अभिमान निरोधे प्राण से अव्याकृतत्व प्रसिद्ध इसलिए विशेष अभिमान निरोध हो जाता है सुश्रुति में होने से प्राण से अव्याकृतत्व प्रसिद्ध प्राण अव्यात है ये सिद्ध हुआ प्राण व्यस्टि और अव्याकृत जो समि ये वास्तविक ये दोनों एक ही, ही हैं किंच यथा आधिदैविकम अव्याकृतम जगत प्रसव बीजम जैसे आधिदैविकम समि अव्याकृतम जो अर्थात चिदाभाष विशिष्ट माया ईश्वर कहेंगे अथवा माया लेंगे समष्टि जगत प्रसव बीजम जगत का उत्पत्ति का बीज कारण है ऐसे में प्रमाण क्या है वो वृद्धि को उपनिषद देते हैं एव तेदम तरी अव्या आसी तम्या व्याक्रीयत एक इदम् सा तद् तद तदर्थ तद वो ब्रह्म इदम् इदम इदम् अर्थ ये जगत् अव्याकृत आसी अर्थात ये जगत तब तो ब्रह्म के साथ एक होकर के अव्याकृत रूप से था अर्थात नाम रूप का व्याकरण नहीं होता था नहीं हुआ था अव्याकृतम आसी तम रूपाभ्या फिर जब सृष्टि आरंभ होगा वो फिर नाम रूप से व्याकरण व्याकरण अर्थात तो प्रपंच विस्तार हो जाना खुल जाना श्रुते है व्यदारण्य तथा प्राणाख्यम सुसूपतम जागरित स्वप्न बीजम इसी प्रकार की जो प्राणाख्यम सुसुप्तम जो प्राण सुसुप्त है अच्छा प्राणाख्यम सुसुप्तम जागृत स्वप्न बीजम भवती जैसे अव्याकृत जगत का बीज बना इसी प्रकार की प्राण भी जागृत स्वप्न का बीज बनेगा बेस्टी में तथा च कार्य प्रति प्रसव बीज रूपत्व अविशिष्टम उभ्योरि लक्षण विशेषात अव्याकृत प्राण योर एक प्रसिद्धि अव्याकृत माया समस्ती अव्याकृत शब्द से कहीं उपाधि प्रधान लेकर के माया को कहा जाता है कहीं उपहित प्रधान लेकर के ईश्वर को कहा जाते है चैतन्य अंश मिलाएंगे तो उपहित प्रधान होकर के ईश्वर को कहेगा और कहीं कह बोलो माया को भी कहते है अव्यक्ता व्यक्त यो सर्वा ऐसे कह करके अभ्यक्ता और फिर परस्मात् और अभ्यक्त दूसरा है ऐसा कह देते हैं जहाँ दो अभ्यक्त शब्द व्यवहार कर देंगे एक अव्यक्त माया में आ जाएगा दूसरा अभ्यक्त ईश्वर में जाएगा ईश्वर अर्थात तो वहाँ ब्रह्म में जाएगा प्राणाख्यमे प्राणाख्यम कहने से किस खोलेंगे प्राणाख्यम सुसूप आगे दे दिया सुसुप्त के लिए तीन नंबर टिप्पणी दिया है तदीदम अपी एतरी नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते तदम अभी एतरी आज भी वही जीव फिर वहाँ तदीदम अर्थात बेष्टि का बात कहता है वो जो पहले दिया था तदेदम तद तरी अव्याकृतम आसित वह समष्टि का है और टिप्पणी में जो दिया वो बेष्टि का दिया प्राणाख्यम सुषुप्तम सुसुप्तम अर्थात जो सुसुप्ति में जागरितोर बीजम अच्छा ये सुसुप्तम को ये प्राणाख्यम सुसुप्तम ये दोनों को नपुंसक कर दिया क्योंकि बीजम बीजम नपुंसक है तो जागरित स्वप्नओर बीजम कौन सुसुप्तम वो सुसुप्ता कौन है कहते हैं प्राणाख्यम प्राण वाला मतलब प्राण नाम जिसका है मतलब प्राण ही सुसुप्ता शब्द से कहा गया जो कि बीजर होता है यहाँ पर दोनों प्रकार के घटा सकते हैं अगर उपाधि प्रधान लेंगे तो केवल वो अविद्या को कहेगा अगर उपही तो प्रधान लेंगे तो प्राज्ञियों को कहेगा तथा च कार्य प्रति प्रसव बीज रूपत्व अविशिष्टम वै इसलिए कार्य के प्रति व्यष्टि में हो गया जागरण स्वप्न समि में हो गया सृष्टि उसके प्रति प्रसव बीज रूपत्व प्रसव का बीज आगे उत्पत्ति का कारण अविशिष्ट उभयो दोनों का यह समान है इसलिए लक्षण अविशेषात ये लक्षण अव्याकृत प्राण में दोनों में अविशेषात समानों में समान हुआ होने से अव्याकृत प्राण योर प्रसिद्धिर् ये दोनों एक ही है भाष्य में प्रसव बीजात्मकत्व च ये दूसरा हेतु दिए प्रसव बीज रूप दोनों ही प्रसव बीज रूप बीज भीजर कारण योनिक आगे टीका में सामनम अनुकर्षाथम चकार जो प्रसव बीजात्मकहने से पहले था अव्याकृतता अभी कहते है प्रसव च सामान इस प्रकार की समान का अनुकर्ष करने के लिए चकार उपाधि स्वभाव आलोचन या सुसुप्त अव्या सुसुप्ता व्याकृत अभेद अभिधा उपहित स्वभाव आलोचना भी तय अभेदम आह अभी तक जो विचार ले रहे थे उपाधि प्रधान को लेकर के विचार अर्थात तो माया और अविद्या अथवा प्राण इसको लेकर के विचार चला था अभी कहते है उपाधि का स्वभाव आलोचना करने से सुसुति और अव्याकृत ये दोनों अभेद है अभिन्न है उपाधि स्वभाव उपाधि हो गया बेष्टि में प्राण समि में हो गया अभ्याकृत तो इसका आलोचना के द्वारा आलोचना से सुसूप्त अभ्याकृत अभेद इसको अभिधा अभिधा शब्द का अर्थन कथन करके अभिपूर्वस्तु भाषण है कथन करके अभी उपहित स्वभाव आलोचनाया उपहित स्वभाव करने से चैतन परत लेकर के उपहित स्वभाव आलोचना तय तो ओर अभेद आह तय तो अर्थात अभी प्राज्ञर ये दोनों को लेना है जो कि चेतन प्रधान माने जाए भाष्य में तद्यक्षता उनका जो अध्य, अध्यक्ष है अर्थात प्राग्ञ और ईश्वर ये दोनों भी एक है क्योंकि दोनों ही अव्याकृत अवस्था वाले है ठीक है मैं अव्याकृतावस्थ सुसुप्तावस्थ तयोर उपहित स्वभाव आध्यात्मिकाधिदैविक और एक धातु अव्याकृत अवस्था और सुसुप्त अवस्था अव्याकृत अवस्था समष्टि है व्यष्टि है और सुषुप्त अवस्था व्यस्टि ये तयो हो, उपहित स्वभाव यो हो। ये दोनों को जब हम उपहित स्वभाव वाला लेंगे तो एक आ जाएगा आध्यात्मिक एक हो जाएगा आधिदैविक इनका जो अधिष्ठाता है अर्थात ये दोनों में जो अधिष्ठाता अर्थात उनमें जो मालिक है में करने वाले वो चिद्धातु चैतन्य अर्थात तो माया में एक अधिष्ठाता हो गया उसको कहा जाएगा ईश्वर और प्राण में अविद्या में एक अधिष्ठाता हो गया उसको कहा जाएगा प्राज्ञा ये दोनों चैतन्य परक है चिद्धात्म साक्षी कहा जाएगा क्योंकि ये वास्तविक यहाँ उपहित है उपहित होने से वो चैतन्य लिया जाएगा यहाँ ईश्वर उपहित नहीं है जो प्राज्ञ है उपहित नहीं ईश्वर प्राज्ञ विशिष्ट है उपहित हो जाएगा साक्षी तो जो मूल में दिया ना तद अध्यक्ष अध्यक्ष एक अव्याकृत अवस्था अध्यक्ष शब्द से विशिष्ट को नहीं लेना है क्योंकि टीकाकार कहते हैं उपहित को लेना है इसलिए कहते हैं कि अधिष्ठाता चिद धातु चैतन्य उपहित होता है विशिष्ट हो जाएगा तो ईश्वर और प्राज्य बनेगा तो ये उपहित तो है क्योंकि विशेषण और उपाधि ये, ये दोनों में अंतर कल कहा था विशेषण अर्थात तो उसे अलग नहीं हो पाएगा जैसे पुष्प का लाल रंग उसे अलग नहीं हो पाएगा ये विशेषण है जहां भी लाल पुष्प और पुष्प रहेगा उसका लालिमा रहेगा किंतु उपाधि हो जाने से स्फटिक में लालिमा उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा स्फटिक ले लेंगे तो लालिमा नहीं जाएगा इसलिए यहाँ कहते हैं कि अधिष्ठाता चिद धातु चैतन्य अधिष्ठाता यहाँ अथोपि तयोर एक अर्थ इसलिए भी दोनों में जो उपहित है वो एक होने से वो दोनों उपाधि भी एक माना जाना चाहिए अभेदम आह तयोर अभेदम तयोर तो वहाँ प्राण और उपहित स्वभाव वहां तो लेना है प्राण और अव्याकृत उपहित का विचार करेंगे तो भी ये दोनों समान है अभी तक हम उपाधि का विचार करते प्राण और अव्याकृत ये दोनों विचार करके हम कह रहे थे कि ये दोनों उपाधि समान है अभी कहते हैं कि ये दोनों उपाधि का जो उपहित है उसका अगर विचार करेंगे तो भी ये दोनों उपाधि भी समान हो जाएंगे जो तयोर अभेदम दिया था ना वहां भी उपाधि परक लेकर के अर्थात प्राण ये लेना पड़ेगा और उसमें जो उपहित है वो चैतन्य लेंगे अर्थात यहां हम प्राध्य ईश्वर ये शब्द ये विचार में व्यवहार नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राज्य ईश्वर ये दोनों विशिष्ट होते हैं यहाँ टीका में वो विशिष्ट नहीं दे करके उपाधि दिया उपहित दिया उपहित चैतन्य लिया जाएगा अच्छा टीका में सुसुप्त एक, एवं सुसुप्ते एक तस्याकृत सुषुप्ते सुषुप्त अव्याकृत ये दोनों एक है इसको प्रसाद्य सिद्ध करके तस्वकृत सुषुप्ते वही अव्याकृत जो है वही सुषुप्त है उसमें प्रागुक्त विशेषण युक्त पहले जो विशेषण कहा था पहले विशेषण अर्थात ऐसा इत्यादि सब कहा था एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ अंतरियामी एस, एस, एस, एस, एस यो निर्भूता न प्रभाप्यो ऐसा कहा था तो ये सब जो विशेषण दिया था ये सब विशेषण युक्त है युक्त है अर्थात ये विशेषण ठीक है आज पूर्णमद पूर्णमित पूर्णम गोणश पूर्णमता पूर्णमेविष्यसे ओ शाम जिष्ठ